पत्रावली 135 सौ पैंतीस स्वामी रामकृष्णानंद को लिखित बाल्टी अमेरिका 22 अक्टूबर अठारह सौ चौरानवे प्रेमास्पद पत। तुम्हारा पत्र पढ़कर सब समाचार ज्ञात हुआ लंदन से श्री अक्षय कुमार घोष का भी एक पत्र आज मिला उससे भी अनेक बातें मालूम हुई तुम्हारे टाउन हॉल में आयोजित सभा का अभिनंदन यहाँ के समाचार पत्रों में छप गया है तार भेजने की आवश्यकता नहीं थी खैर सब काम अच्छी तरह संपन्न हो गया उस अभिनंदन का मुख्य प्रयोजन यहाँ के लिए नहीं वरन भारत के लिए अब तो तुम लोगों को अपनी शक्ति का परिचय मिल गया स्ट्रिक द आयरन वाइल इट इज हॉट हाँ। लो, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट हाँ। लोहा जब गर्म हो तभी घन लगाओ पूर्ण शक्ति के साथ कार्य क्षेत्र में उतर जाओ आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं हिंसा तथा तो अहंकार को हमेशा के लिए गंगा जी में विसर्जित कर दो एवं पूर्ण शक्ति के साथ कार्य में जुट जाओ प्रभु ही तुम्हारा पद प्रदर्शन करेंगे समस्त पृथ्वी महाजल प्लावन से प्लावित हो जाएगी बट वर्क, वर्क वर्क वर्क पर कार्य कार्य कार्य यही तुम्हारा मूल मंत्र हो मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इस देश में कार्य की कोई सीमा नहीं है मैं समूचे देश में अंधाधुंध दौड़ता फिर रहा हूं, जहां भी उनका तेज का बीज गिरेगा वही फल उत्पन्न होगा अध्यवाब्द शताब्दी वाह आज या आज से सौ साल बाद सबके साथ सहानुभूति रखकर कार्य करना होगा मेरठ के यज्ञेश्वर मुखोपाध्याय ने एक पत्र लिखा है यदि तुम उनकी कुछ सहायता कर सकते हो तो करो जगत का हिस्सा साधना करना हमारा उद्देश्य है नाम कमाना नहीं योगेन और बाबूराम शायद अभी तक अच्छे हो गए होंगे शायद निरंजन लंका से वापस आ गया है उसने लंका में पाली भाषा क्यों नहीं सीखी एवं बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन क्यों नहीं किया जब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। निरर्थक भ्रमण से क्या लाभ उत्सव मेरे मन उत्सव ऐसे मनाना है जैसे भारत में पहले कभी नहीं हुआ अभी से उद्योग करो इस उत्सव के दरमियान ही लोग मदद देंगे और इस तरह ज़मीन मिल जाएगी हर मोहन का स्वभाव बच्चों जैसा है मैं तुम्हें पहले पत्र लिख चुका हूं कि माताजी के लिए जमीन का प्रबंध कर मुझे यथाशीघ्र पत्र लिखना किसी न किसी को तो कारोबारी होना चाहिए गोपाल और सान्याल का कितना कर्जा है लिखना जो लोग ईश्वर के शरणागत हैं धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष उन लोगों के पैरों तले है माँ भय माँ भई डरोमत सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा मैं तुम लोगों से यही आशा करता हूँ कि बड़प्पन दलबंदी या ईर्षा को सदा के लिए त्याग दो पृथ्वी की तरह सब कुछ सहन करने की शक्ति अर्जन करो यदि यह कर सको तो दुनिया अपने आप तुम्हारे चरणों में आ गिरेगी उत्सव आदि में उदा उदार पूर्ति उदार पूर्ति की व्यवस्था कम करके मस्तिष्क की कुछ खुराक देने की चेष्टा करना यदि बीस हजार लोगों में से प्रत्येक चार चार आना भी दान करे तो पाँच रुपया आ, जा, आ जाएगा श्री रामकृष्ण के जीवन तथा उनकी शिक्षा और अन्य शास्त्रो से उपदेश देना सदा हमको पत्र लिखना समाचार पत्रों की कटिंग भेजने की आवश्यकता नहीं किम अधिकम विवेकानंद